गीता तत्व चिंतन योगा 260. सम मुनि और योगारूढ़ का अर्थ इस श्लोक की तरह तरह की से टीकाएँ की गई है जो ऐसा मानते हैं कि गीता का तात्पर्य कर्मों के संन्यास में है वे समह शब्द का अर्थ कर्मनिवृत्ति करते हैं वे कहते हैं कि योगारूढ़ पुरुष के लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता इसलिए उसे कर्मों का संन्यास कर देना चाहिए तभी वह शांति का अधिकारी बनता है वे कहते हैं कि कर्म की आवश्यकता योग की सीढ़ियों में चढ़ने के लिए होती है पर हाँ यह आवश्यक है कि कर्म निष्काम हो जो मनन विचार करता है वह मुनि है मुनि कहकर यह किया कि साधक विवेकी है उसमें योग की चरम स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा है वह आरोहण करना चाहता है ऊपर उठना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म को कारण बताया यह निष्काम कर्म भी बड़ा अद्भुत है यदि वह ईश्वर प्रत्यर्थ किया जाए तो उससे ईश्वर मिलते हैं और यदि साक्षी भाव में स्थित हो किया जाए तो स्वस्वरूप में स्थित कर देता है जब इस प्रकार निष्काम कर्म की सीढ़ी से चढ़ साधक योग की चरम स्थिति को पा लेता है तो वह कहलाता है ऐसा योगा रूढ़ व्यक्ति शांति पाने के लिए अब कर्मों के उपशम को उसका कारण बनाता है कर्मों के उपशम का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं है अपितु तो यह है कि कर्म का बाहरी क्रियात्मक रूप दब जाता है पर उसकी भीतरी क्रियाशीलता बनी रहती है दो कर्म और श्रम का उप परस्पर संबंध इसे हम एक दृष्टांत द्वारा समझाएँ मान लीजिए मैं अपनी शांति अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ मैंने सुना है कि जो व्यक्ति तैरना जानता है वह तैरकर अपनी थकावट दूर कर लेता है और तरोताज़ा अनुभव करता है अब कल्पना करें कि मैं विश्रांति की यह अवस्था पाना चाहता हूँ तब तो मुझे तैरना सीखना होगा वह सीखने के लिए मुझे हाथ पैर मारना रूपकर्म करना होगा यह कर्म पहले पहल मुझे थका देगा पर जब अभ्यास करते करते एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं इस उस स्थिति को पा लेता हूँ जिससे मैं शव लेट जाता हूँ तब तो आपात दृष्टि से यह कर्मविहीन क्रिया मेरी सारी थकावट हर लेगी और मुझे विश्रांति प्रदान करेगी जल में चित्त होकर शव सोने का अभ्यास करने में मुझे प्रबल कर्म में से गुजरना होता है पर जब यह अभ्यास सच जाता है तो वह मानो योगारूढ़ अवस्था को पाने की तुलना हो गई तब कर्मों का उपशम हो जाता है मुझे हाथ पैर नहीं पटकने पड़ते सारी बाहरी शारीरिक क्रियाएं थम जाती है यही श्रम की तुलना है यह अवस्था भले ही ऊपर से कर्मों के त्याग की अवस्था मालूम हो पर इसमें वस्तुतः कर्मों का त्याग नहीं है बल्कि उन्हें भीतरी तौर पर प्रबल बना दिया जाता है जल पर चित्त सोने में कितना प्रबल कर्म निहित है यह उसको साधने वाला ही जान पाता है इस प्रकार योगा स्थिति को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताई गई पहला आरूढ़ रुक्षा चढ़ने की इच्छा अपने स्वरूप भूत पद पर आरूढ़ होने की आकांक्षा दूसरा मननशीलता विवेकशीलता यह निश्चय निश्चयपूर्वक जान लेना कि कैसे आरोहण किया जाए और तीसरा साधना जिसे प्रस्तुत श्लोक में कर्म और सम कर संबोधित किया गया है यह कर्म ही परिपक्व होने पर शम का रूप लेता है तैरना सीखते समय हाथ पैर का पटकना ही अंत में चेष्टा हिंता का रूप धारण करता है तैरने की यह कला ही साधना के रूप में कर्म के रूप में निरूपित हुई है